कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्ये भद्र पश्येम बिर स्थिर सुषुवागतम देवि यदा स्वस्ति नईन्द्र वृद्ध स्वाह स्वस्ति नूषा विश्व वेदा विश्वेद स्तिन नस्ताच ओम शांति शांति शांति ओम यो ब्रण विदा पूर्व ये वेद प्रणोति तस्म तं हदेविप्रकाशम मम क्षुर्य शहम प्रपद्ये ओम ओ शांतिशाश शांति शांति। नमो ब्रह्मादिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्यो नमो गुरभ्योप्लवि प्रज्ञान घन प्रत्यग ब्रह्मस्म्यहमस् नारायणं पदम भविष्ठ शक्ति चत्पुत्रपराशंशुक महा गोविंदयोगेन्द्रमता सेिष्य श्रीशंकर्यमता से पद्म हस्ता शिष्यम् नस्मद् पादस्तामक शिष्य तंत्रोटकर्तिम् नस्मदुरस्ुतिमतीपुराल करुण नमा भगवत्द शंकरं शर लोकशंक शंक शंकरचार्य केशवं बादरायण सूत्र पुनः पुनः वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्यात देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति, शांति, शांति। <coughs> ब्रह्म विज्ञानकेंद्र श्री कलाशासम के वार्षिमहोत्सव प्रसंग पर समाज यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कृष्ण आजुर्वेदीय तैतरे उपनिषद चल रही है भृगुवल्ली में ये भार्गवी विद्या है वरुण जिज्ञासु अपने पिता नहीं भृग है पिता है वरुण वरुण के पास गया जाकर कहा अधि भगव ब्रह्म इति अधि भगव ब्रह्म ये मंत्र है आचार्य के पास जाकर कहा जाता है अधि भगव हे भगव ब्रह्म अधि ही एक स्मरण धातु का रूप है अधिकाथ स्मरण कराई स्मारय निजंत अंतरभावे अर्थात कथ उपदेश कीजिए वर्ण ने उपदेश क्या पहले अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनोवासम यह उपलब्धि का साधन शरीर में चक्षु श्रोत्र स्रोत्र वाक आदि है इनके द्वारा उपलब्धि ज्ञान होता है ये व्यापार करते हैं सब मिलकर के जो व्यापार करते हैं जिसके लिए चक्षु श्रोत्र आदि का व्यापार होता है विषय ग्रहण विषय का ज्ञान वाचम कह कर के सारे कर्मेंद्र लेना ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र का जो व्यापार जिसके लिए होता है वह इन सबसे विलक्षण है यह तव पद का लक्षार्थ जानने के लिए इस प्रकार उपलक्षण रूप से उपदेश किया ज्ञान होता है महावाक्य से तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इसी वाक्य से तो वाक्य केवल इसी चार वाक्य से नहीं तम पद का लक्षार्थ बताया तत्पद का लक्षार्थ बताएंगे तो एक ही अद्वितीय तत्व होने से जो लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य वो एक है ये ज्ञान कराने के लिए पहले त्वम पद का लक्षार्थ निश्चय होना चाहिए इसके लिए ये चक्षुशत्र मनोवाचम आदि इंद्रियों का नाम ले लिया इंद्रियों का व्यापार जिसके लिए होता है ये संघात कार्यकर्ण संघात से विलक्षण है जो स्वामी चैतन्य एक चेतन जिसके कारण ही जड़ में व्यापार होता है इंद्रिय सब भौतिक पदार्थ है जड़ है तो शरीर इंद्रिय अंतकरण जड़ में व्यापार होता है जिसके कारण जड़ में व्यापार होता है और ये इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण ज्ञान होता है और भी जिसके लिए होता है वो संघात से विलक्षण है संघात भिन्न शुद्ध रूप चेतन है उसके बाद तत्पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए उसका लक्षण तटस्थ लक्षण कहा गया जिसे सारे भूत ब्रह्मा से लेकर तीर्ण तक जितने से उत्पन्न होते हैं चेतन की उत्पत्ति नहीं होने पर भी शरीर विशिष्ट की उत्पत्ति होती है शरीर की उत्पत्ति होने से जैसे घटक की उत्पत्ति हुई तो घटाकाश की उत्पत्ति कहते हैं इसी प्रकार देह विशिष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं और जिससे ये जीवित रहते हैं अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं तदभाव को प्राप्त करते हैं तद उसको जानने की इच्छा करो जानो तद ब्रह्म ऐसा कहने पर भृगु ने तप किया स तपो तप्यत तप करके निश्चय किया तप एक साधन है सबसे बड़ा साधन है तप विभिन्न प्रकार है कृच्र चांद्रायण आदि तप भी है स वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणाथ वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना यह भी तप है और तप है मनस इंद्रियाना चाह एकाग्रम परम तप इंद्रिय मन की एकाग्रता है बड़े तप है जितने तप है सब करके अंतकर्ण शुद्ध हो इंद्रिय मन की निवृत्ति विषय से इंद्रियों की निवृत्ति मन की शांति ये सब करने के लिए तप है स्थल पर ये तैत उपनिषद के ऊपर भी भारतिक की रचना की सूर्य स्वाचार्य जी ने उन्होंने कहा है यहाँ जो तप है ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्वय व्यतिरेकादी चिंतन वा तपो भव अहम ब्रह्मेदी वाक्यांथबोधा आलम इद अन्वय व्यतिरेकादितन अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक शब्द से अन्वय के द्वारा निश्चय करना है अन्वय और एक व्यतिरिक्क प्रक्रिया है उसका चिंतन ही तप है क्योंकि यहाँ तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए अहम ब्रह्म हित तो वाक्यार्थ बोधाय अलम इदम यतह ये पर्याप्त है ये तप ही चाहिए पहले तप अंत कोण शुद्धि के लिए ज्ञान जिज्ञास ज्ञान का उपदेश जब किया जाता है वहाँ जाकर कृष्णा चंद्रायण व्रत करे अथवा प्राणायाम ही करते रहे ये वतन नहीं, नहीं है इसलिए इस समय जब जिज्ञासा होने के बाद वेदांत तो श्रवण करता है तब अन्य अन्वय व्यतिरक चिंतन करना है चतुश्लोक भागवत में भी विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहातावद जिज्ञास तत्विज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्या यदा आत्मन तत्विज्ञासुना एतावधे व जिज्ञासम जो जानना चाहता है इतने ही जानना है जान करके निश्चय करना है क्या है अन्वय व्यक्ति काभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र स्यात् सर्वदा स्यात् वही आत्मा है उसको निश्चय कैसे करेंगे अन्वय व्यक्ति का अभ्याम अन्वय व्यक्ति से ही निश्चय करना पड़ता है जागृत शरीर का जागृत अवस्था का भान सपन में नहीं होता है किंतु आत्मा का भान होता है सपन दृष्टार से तो आत्मा का अन्वय हवा और जागृत शरीर का स्थूल देह का व्यतिरिक्क हो गया सपन अवस्था में पंचदशमी से बताया इसी प्रकार सुरश्रुति अवस्था में सपन अवस्था का भान नहीं होता है सपन सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता है किंतु आत्मा का भान होता है सुरश्रुति के साक्षी दृष्टारूप से तो आत्मा का अन्वय हुआ सुरश्रुति में किंतु सूक्ष्म शरीर का व्यतिरिक्क हो गया असमाधि में आत्मा रहने पर भी तीनों शरीर का बहान नहीं होता है तो एक एक शरीर का व्यतिरिक्त हुआ किंतु आत्मा का अन्वय हुआ जो सर्वत्र अन्वित तो होता है रहता है ये सर्वदा वही आत्मा है जिसका अभाव हो जाता है वो आत्मा नहीं अनात्मा है मिथ्या है भगवान ने भी गीता में कहा नास विद्यते भावो नाभाव विद्यते सतह सतह अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता है जिसका कहीं भी अभाव हो जाता है कभी भी अभाव हो जाता है वो सत्य नहीं है जो सर्वत्र हो वही है घाटा पटा नहीं पटा पुस्तक नहीं पुस्तक लेखन नहीं किंतु घाटा सन पट सन पुस्तक लेखनी अस्ति सब अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति कहो सात कहो नपुंसक में कहेंगे सत पुलिंग कहें सन स्त्रीलिंग में सती लेखनी सती आप सत्य बहुवचन सत्य हो, हो जाएगा घट सन घट अस्ति सब सत सत्य सत कह करके सारे वस्तु के साथ सत का अन्वय होता है सारे पदार्थ में घटु अस्ति रूपम अस्थि रस क्रिया अस्ति वायु अस्थि आकाशम अस्ति अस्ति अस्थि कहा करें कि सत कान्वय सर्वत्र हुआ घट का अन्वय नहीं हुआ पट में पट का कान्वय नहीं हुआ घट में व्यतिरिक्त होता है व्यतिरिक्कार्थ अभाव अन्वय का अर्थ संबंध एक सत कान्वय सर्वत्र होता है और बाकी पदार्थों का व्यतिरिक्त अभाव हो जाता है जिसका अभाव होता है उसमें कोई ममता नहीं छोड़ देना मिथ्या है छोड़ने का अथ सत्य तो बुद्धि का त्याग करना जिसका कहीं भी अभाव कभी भी अभाव हो जाता है वो सत्य नहीं सत्य नहीं भगवान ने कहा है ना अभाव विद्यते सत हो बिल्कुल इसको मंत्र जैसे लेकर के विचार करना जिसका अभाव होता है वो सत्य नहीं है सत्य का अभाव होता ही नहीं है जागृत प्रपंच का अभाव स्वप्न प्रपंच का अभाव हो जाता है सुरशति का अभाव होता है में अज्ञान नहीं तो जिस जिस का अभाव होता वो सत नहीं है इस प्रकार सत का अन्वय सर्वत्र होता है सदरूप आत्मा आत्मा का अन्वय होता है जागृत सपन सुरश्रुति तीन अवस्था में तो ही सत है वही आत्मा का निर्णय पहले तुम पदार्थ का अर्थ लक्षार्थ निश्चय करना पड़ेगा जो जागृत सपन सुरश्रुति तीनों का साक्षी दृष्टा आप तीनों को जानने वाले आपका स्वरूप जागृत स्वरूप से स्थूल देह से सूक्ष्म से कारण से अज्ञान से भिन्न है और तीनों को जो जानने वाला जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को जानने वाला उसे विलक्षण है दृष्टा दृश्य से भिन्न है घट को हम देखते हैं हम घट से भिन्न है हम से भिन्न है तो इस शरीर को आप जानते हैं आपसे भिन्न है शरीर सुख दुख अनुभव करते ये आपसे भिन्न है जिसको हम देखते हो हम नहीं हमारा धर्म भी नहीं घट को देखते हैं में रूप देखते हैं रूप हम नहीं रूप हमारा धर्म नहीं घट में है जिसको जानते हो वो आपसे भिन्न आपका धर्म भी नहीं हम है, हम है।, है हम तूल शरीर को जानते हैं वो हमसे भिन्न है सुख दुखों को जानते हैं हमसे भिन्न हमारा भी धर्म नहीं हम में सुख दुख नहीं ज्ञ पदार्थ ज्ञाता का धर्म नहीं होता है जागृत सपन सुति तीनों को हम जानते हैं तो तीनों हमारा धर्म नहीं है आत्मा में ये तीनों कोई नहीं है है आरपित है अध्यस्त होने के कारण अधिष्टानी की सत्ता से उसकी सत्ता लगती है उसकी स्फूर्ति स्फूरण होता है किंतु वस्तुतः तो भिन्न है तो तीनों अवस्था से विलक्षण शुद्ध स्वरूप इसको चिंतन करना तप है सुत संहिता में भी कहा कहम मुक्ति कथम कन संसारम प्रतिपन्नवान्न इलालोचनमर्थज्ञा तप संसति पंडिता हा। को हम मुक्ति कथम के संसारम प्रतिपन्नवान पहला प्रश्न है को हम हम कह मैं क्या हूँ कौन हूँ कोई कहेगा मैं चैत्र हूँ मैत्र हूँ नाम कहेगा ये तो आपका नाम है आप नाम नहीं है आपका नाम आप नाम नहीं जो आपका है वो आप नहीं और देह को दिखाते गए मैं हूँ वो देह आपका है आप देह नहीं फिर है फिर जानने वाला कहे में जानते हैं आप मन बुद्धि इंद्रिय प्राण का है आप नहीं है अन्नमय कोष प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय आनंदमय ये सब कोश आपका है आप नहीं आपसे भिन्न है तो को हम इसका निश्चय करना पड़ता है अहम कह ये सब को जानने वाला दृघ रूप के कहीं है मुक्ति कथम मुक्ति कैसे होगी बंधन में पड़ना मुक्ति कैसे होगी ये प्रश्न है के न संसारम प्रतिपन्नवान किस कारण से संसार को प्राप्त किया ये जन्म वर्ण मैं चेतन हुआ असंग हूँ श्रुति कहती है फिर संसार कैसे प्राप्त किया इत्या आलोचनम इसके अविचार प्रश्न करके विचार करके शास्त्र आचार्य वचन से निश्चय करे फिर मनन करके संशय दूर हो इसको कहते हैं अर्थ यहाँ तप संसति पंडिता इस अर्थ को जानने वाले पंडित तप कहते ये तप इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा है मोक्ष साधन सामग्रिया भक्तिरव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रितिया अभिधेयते अपने स्वरूप का अनुसंधानम आत्मतत्वानुसंधानम भक्ति रीत्या रित्त अपरिजगु अपने स्वरूप का अनुसंधानम मैं क्या हूँ कौन हूँ परमात्मा का स्वरूप क्या है परमात्मा कौन है मेरे साथ परमात्मा का क्या संबंध है भेन्न भेद है नहीं है क्या है ये संसार में कैसे संसार दुख किस में ये सब विचार करना है तप तो ये जाकर के भृगु बारुणी ने तप किया तप करने के बाद उसको ऐसा निश्चय हुआ क्योंकि -क्यों प्रश्न कहा था लक्षणम यह तो भाई मानी भूता नहीं जाए थे जिससे भूत की उत्पत्ति होती है अन्नम ब्रह्मेदिव्य जानाथ जीवन्ति अन्नाल भूता जायते अन्न जाता जीवंती अन्न प्रयन्ता पुनरव वर्णम पितरमसार अगवो तं तंगवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व तप ब्रम्हेति सतपोत्यत सतपस्त अन्न ब्रह्मति अजात व्यजा जानल्या भृगुने क्योंकि अन्न से अन्न क्यों ब्रह्म हुआ अन्न शब्द से व्यष्टि समष्टि पिंड विराट भी लेते हैं और सामान्य अन्न खाते हैं अन्न है विराट है समष्टि अन्न अन्न से ही ईमानी भूतानी जाएं ये सारे भूति की उत्पत्ति होती है और व्यष्टि या अन्न से ही अन्न से उत्पत्ति होती है ईमानी भूतानी जाएं आगे जब तक तो जीवित रहते अन्न न जाता नहीं जीवंते अन्न से ही जीवित रहते अंत में शरीर नष्ट होता है पृथ्वी अन्न में लीन हो जाते हैं और अभिसम्बिस उसको तादात्म्यों को प्राप्त करते है प्रयंतिका थे लीन होते हैं अभिसम संबिसंति का तो उसमें तादात्म्य के एक रूप हो जाते हैं प्रवेश करते तदरूप तो तादात्म्य को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे जान लक्षण घटा करके अन्न प्रमेश निश्चय हुआ तद विज्ञा निश्चय के अन्न ब्रह्म फिर बाद में जो अन्न की उत्पत्ति होती है नाश होता है वो ब्रह्म कैसे होगा उत्पत्ति नाश वाला परिचिन अनित्य है वो ब्रह्म नहीं होगा इसलिए फिर उसको विचार है कि ये ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म तो देश काल परिच्छि परिच्छ रहित तो है ये तो अनित्य है इसलिए फिर पुनरिव वरुणम पितरम उपसार फिर तप करके ऐसा निश्चय करने के बाद फिर पिता के पास वरुण के पास गया अधि भगव ब्रह्म ये ब्रह्म का उपदेश कीजिए हे भगव तम हो चम भ्रुगो को बारुणी को पिता वरुण ने कहा तपसा ब्रह्म विजी ज्ञाशस्व तप से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो और तप करो श्रवण करने के बाद फिर उसका अर्थ विचार मनन युक्त्या संभावित तत्वासंधान मननम भवे युक्ति से कैसे संभव है श्रुति में तो कहा गया है सर्व फल इदम ब्रह्म तत्वसी नेहना नास्ती किंचन किस संभव है सारे ब्रह्मांड दिखता है नहीं है कुछ नहीं श्रुति कहती है कुछ नहीं इतने ब्रह्मांड दिखता है कुछ नहीं कैसे साफ दिखता है मैं ब्रह्म कैसे ऐसे विचार करके उसके अनुसार विचार करने के प्रक्रिया है और तो प्रक्रिया के अनुसार विचार करना पड़ता है जिसको जिज्ञासा है वह आचार्य के पास पहुंच करके प्रक्रिया समझ करके फिर विचार करता है एक साथ इस समय सब प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है तो प्रक्रिया के अनुसार विचार करना पड़ता है यही तप है अन्य व्यति का चिंतन रम पदार्थ का स्वरूप लक्ष्यार्थ क्या है ये चिंतन ये तप है त्वम पदार्थ तत्पदार्थ अर्थ चिंतन भी तप है ये विचार करना और परमात्मा स्वरूप चिंतन वाच्यार्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या चिंतन करना ये भक्ति बड़ी भक्ति परमात्मा की उपासना है परमात्मा की उपासना परमात्मा के वास्तव स्वरूप जानना वास्तव स्वरूप जान करके वास्तवस्वरूप जानना उसका बार बार चिंतन करना यही परमात्मा का चिंतन स्मरण हो जाता है ध्यान वही भक्ति वास्तव स्वरूप नहीं जान करके कुछ कोई चिंतन करता है बद्रीनाथ दर्शन के लिए कोई गया दोपहर में दोपहर में दो, दो बजे तीन बजे देखा दो चार बजे कुछ तो अलंकार श्रृंगार है मुकुट कहाँ कहा, भगवान कौन है पंडितों से पूछा मतलब तो वो देखो दिखता है ना चकमक मुकुट को, मु, को दिखा दिया सोना है ना वही मुख है तो मुकुट को समझ रहे है भगवान है दो तीन चार साल तक समझ लिया भगवान ऐसे मुकुट जैसे है सोना ऐसे दिखता है जो क्योंकि श्रृंगार की अवस्था में देखा मुख इतने छोटा है मुकुट ही बड़े है और श्रृंगार नहीं हो तो भी मुख इतने स्पष्ट पता नहीं चलता भगवान का अस जब बिल्कुल निर्वाण दर्शन होता है तब तो, तो स्वरूप ज्ञान होता है पूरा भूषण सजा देते तो मुख इतना छोटा है मुकुट भगवान समझ कर उनका ध्यान चिंतन किया और बाद में देखा भगवान का दर्शन किया बद्रीनाथ का ठीक है वास्तव स्वरूप को नहीं जान करके कुछ ना कुछ कल्पना करके उनका चिंतन करना ये भक्ति है या वास्तव स्वरूप को जान कर चिंतन करना भक्ति है मुकुट को समझ करके मुकुट का चिंतन करता था किंतु वास्तव स्वरूप दर्शन किया आगे उसका भजन ऐसा हुआ पहले भजन क्या होता था मुकुट को दिन दिमाग में नहीं आता है ये कैसे भगवान का क्या रूप है तो कुछ है भगवान का रूप मुकुट जैसे करके सोना का बड़े मुकुट है तो बड़े सुना का ऐसे चार गुना ऐसे में है मुकुट उसी का चिंतन करता है मन से ग्रहण नहीं हो पाता है किंतु उसकी चिंतन करता है जो वास्तव स्वरूप को जाना उसके लिए ध्यान करने के लिए सरल होता है ठीक परमात्मा का स्वरूप क्या है इधर कहते परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा के प्रतीक रूप से इतने छोटे ठीक है भक्ति भगवान श्री कृष्ण है किन्तु अभी उनका जन्म हुआ वो कहते पहले भी है व्यापक है सर्वत्र है सर्वत्र है सर्वत्र किस रूप से कोई चित्र करके भगवान का रूप पेड़ में शाखा में बना देते हैं परिचिन रूप होकर के सर्वत्र कैसे रह गया यदि पेड़ में शाखा में पत्ता में रह गया बीच में फिर व्यवधान हो गया सर्वत्र कैसे हुआ चित्र बना करके पेड़ में दस पचास भगवान श्री कृष्ण का छोटे छोटे चित्र बना दिया बीच में कोई खाली जगह है या नहीं तो सर्वत्र कैसे हुआ अच्छा सब पेड़ में रह गया तो खाली जो खाली कहाँ है ऐसे किसी जिज्ञासु का ये संशय था ये सारा दीवाल में हो सकते हैं पत्ता में है पेड़ में है मनुष्य में पशु में सब खालिस्तान में कहाँ रहेंगे भगवान यदि ऐसे भगवान का रूप कहें खाली खालिस्तान में कैसे रहेंगे अच्छा खाली खालिस्तान में रहेंगे तो सर्वत्र परिच्छन कैसे होगा शास्त्र में भगवान गीता में कहते मया ततम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त तो मृत्यु से सारा जगत व्याप्त है इसको नहीं समझ करके इसे परिचन्न रूप पर सर्वत्र कैसे होगा और कहेंगे आपसे भिन्न कुछ भी नहीं इधर कहते सारा ब्रह्मांड दिखता है परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं तो इसलिए परमात्मा का स्वरूप भी ठीक ठीक जानना ये भी तप है और जान करके चिंतन करना भक्ति है गीता में जो मध्यम षट है सप्तम अध्याय से द्वादशाध्याय तक इसको कहते कर्म उपासना ज्ञान भेद से तीन भेद किया गया ये उपासना ईश्वर की भक्ति और एक विभाग में छह अध्याय पहले गीता में तम पदार्थ का निर्णय करने के लिए लक्ष्यार्थ निश्चय करने के लिए त्व पदार्थ शोधन के लिए <coughs> मध्यम शटक का सप्तम से द्वादश शतक तत्पदार्थ का शोधन तत्पदार्थ का शोधन ही उपासना है तत्पदार्थ के वाच्यार्थ को उपाध्यांश को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना यही भक्ति उपासना है जो कर्म उपासना ज्ञान भाव के भेद से तीन भाग किया गया मध्यम षट को उपासना भक्ति है और वही तत्पदार्थ का शोधन तत्पदार्थ का शोधन ईश्वर की भक्ति है खाली नाम लेकर के नाचने से नहीं परमात्मा स्वरूप का चिंतन लगातार चिंतन चले वास्तव चिंतन भक्ति से विभर कोई नाचता अलग है नृत्य का अनुकरण करने से भक्ति नहीं होती भक्ति अधिक वन से कोई नाचता है कोई लेट गया कुछ हो गया वो अलग है भाव विवर हो गया वो भाव का अनुकरण नहीं हो पाता है नृत्य का अनुकरण हो जाता है हाथ ऊपर उठा कर नाचनेता हो जाएगा किंतु भक्ति का अनुकरण नहीं हो पाता है इसलिए भक्ति के लिए परमात्मा स्वरूप वास्तव स्वरूप को जानना हो विवेक मोह भ्रम भागा तब राघुनाथ चरण अनुरागा विवेक होकर के मोहनिवृत्ति होने पर विनु सत्य न हरि कथा ते ही विनु भाग मोह गए बिनो राम पद हो ही दृढ़ अनुराग मोह निवृत्त के बिना दृढ़ भक्ति नहीं होती है सामान्य भक्ति है थोड़े से कुछ भक्ति तो बहुत सब लोग करते हैं इतने में से तृप्त नहीं होना चाहिए इसलिए परमात्मा का स्वरूप क्या है वास्तव स्वरूप क्या है उपाधि क्या है औपाधि का स्वरूप क्या है उपाधि रहित तो स्वरूप क्या है इसको जानना चाहिए औपाधि रूप जब कुछ नहीं आता है तो किसी रूप से प्रतीक रूप से भी चिंतन करना है करते हैं करना चाहिए किंतु आगे थोड़े जिज्ञासा होने पर अंतकोण शुद्ध होने पर विचार करना पड़ता है सर्वत्र कैसे है उनका क्या स्वरूप है जन्म होने के पहले भगवान कैसे थे कृष्ण रूप से जन्म है उसके पहले क्या रूंग का स्वरूप था कहाँ थे कैसे थे असर्वत्र कैसे थे बाद में कैसे सर्वत्र ये विचार करना परमात्मा स्वरूप चिंतन करना ये भी तप है और ये भी भक्ति है कथम मुक्ति के न संसार प्रतिपन्नमान ये तप है तो उसके बाद पिता के पास जब गया तो कहे पिता कहते तपसा ब्रह्म बीजी यही चिंतन का ना तप है तप ब्रह्मी तप ही ब्रह्म इति उन्होंने कहा तप कैसे ब्रह्म होगा ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से उसको ब्रह्म कह दिया साधना में भी साध्य शब्द का प्रयोग होता है आयुर्वेद घृतम घृत गो शुद्ध आयुवर्धक है ये आयुर्वेद शास्त्र में आया आयुर्वर्धक साधन को घृत को भी आयु शब्द से कह देते हैं दिल्ली को जाने वाली गाड़ी को कहते दिल्ली चली गई दिल्ली एक घंटा विलंब है हरिद्वार पूछेंगे दिल्ली कितने बजे कहे दिल्ली तो चली गई दिल्ली जाने वाली गाड़ी के नाम को दिल्ली शब्द से साधन को दिल्ली शब्द से कह देते हैं इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के साधन तप को ही ब्रह्म कह दिया तप ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति का साधने तप से ही ब्रह्म जान सतपोत्य तो उसने फिर तप किया भृगु तप बारुणि सतपस्तपक आगे प्राण ब्रह्मेति व्यजा प्राणदेव खलुमान भूता प्राणे न जाता जीवंती प्राण प्रयन्तभ तद विज्ञा पुनरव वरुण पुनरेव अधी भगव ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्त तप करके फिर देखा ये अन्न त तो नहीं प्राण ब्रह्मेति व्यजात प्राण ही ये प्राण शब्द से सम्ठि प्राण अभिमान हिण्यगर्भ और ये व्यष्टि प्राण प्राणादिव इन भूताते ये सब भूत प्राण से उत्पन्न होते हैं क्योंकि जिससे उत्पन्न होते हैं प्राण से जीवित रहते हैं फिर प्राण में लीन हो जाते हैं सम प्राण वायु समष्टि है प्राण भाव को प्राप्त कर लेते हैं तद प्राण ब्रह्म समझ करके फिर समझ आए प्राण वायु है और वायु की उत्पत्ति होती है वो कैसे ब्रह्म होगा परिचिन है उत्पत्ति नाश वाला है फिर पुनरेव वर्णम पितरम उपस्थार फिर पिता के पास गया अधि भगव ब्रह्मेति वही मंत्र है हे भगव ब्रह्म अधि फिर ब्रह्म का उपदेश कीजिए तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिग्ञा सस्व तप ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस तप्वा फिर जाकर क्या ब्रह्म का उपदेश कीजिए अ क्या उसे उपदेश करते हैं बस तप से ब्रह्म जानने की इच्छा करो तप ही ब्रह्म है अर्थात तप ही करते रहो जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक चिंतन तप करते रहो तब तक आचार्य के पास जाकर प्रश्न करो फिर उपदेश लेकर करो यदि सोचेगा क्या बार बार तपक और तपक और कहता हमने तब तप कर ता लिया छोड़ो फिर अपने पे, पे, कपड़ा दुकान पत्र बांध कर चलो हम, अपना काम हम करेंगे कितने तप करेंगे कब तक करते रहेंगे बहुत तप कर लिया बहुत तप कर लिया नहीं बहुत तब का जब लक्ष्य को प्राप्त कर लिया भक्ति बहुत होगी तब मानो यदि परमात्मा का सगुणों का भी दर्शन कर लिया ये दर्शन नहीं कर क्या हो तो भक्ति क्या होगी साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या सवर्ण क्या श्रवर्ण मनन किया तप कहाँ हुआ तो तप फिर कहते तप करो तप से ही ब्रह्म जानने की इच्छा करो तपो ब्रह्म ये थी वो जाकर के जो जिज्ञासु आचार्य वाक्य सुना वही करना है बस और कुछ नहीं जब विचार नहीं सतपो तप्या जा तपक्या फिर तपक करके जब तक ऐसे विचार बार बार करते हैं नहीं करते हैं तो भ्रांति हो जाती है अन्न ब्रह्म है तो समझ करके फिर जा कर के विरोचना को ब्रह्म हो गया इंद्र को भी भ्रम हो गया था भ्रांति हो जाती है संतोष हो जाता है मान लिया मैं ब्रह्म समझे मैं ही ब्रह्म बस मैं शब्द का अर्थ मालूम नहीं बड़ा खुश में ही ब्रह्म हूँ जागरिया ही ब्रह्म तुम लोग को ब्रह्म नहीं मैं ब्रह्म मैं सब तक तो कुछ नहीं समझे करे मैं ब्रह्मा बड़ा खुशी फिर कोई कहते निश्चय कर लो तुम ब्रह्मा हो हम पहले पहले होता है फिर निश्चय करना है कोई कहते निश्चय ही कर लेना है बस बढ़ करके फिर निश्चय कर लिया हाँ गुरुजी निश्चय हो गया क्या निश्चय हो गया मैं ही ब्रह्मा हूँ बस निश्चय करना है गुरु कहते निश्चय कर लो निश्चय कर लो तुम ब्रह्म हो बस पहले पहले कुछ नहीं होता है फिर बाद में क्या निश्चय करना है तो निश्चय कर लेंगे आज निश्चय कर लिया निश्चय कर लिया क्या मान लिया निश्चय हो गया कि हम आप कहते ठीक है मैं ब्रह्म हूं तो मैं क्या है ब्रह्म क्या है कुछ नहीं जाने करके मैं ब्रह्म हूं इसको दृढ़ कर लिया दृढ़ क्या होगा <coughs> कोई कोई सत्य नहीं हमको कोई संशय नहीं बिल्कुल निश्चय हो गया कोई संशय बिल्कुल संशय नहीं तो क्या सो अनुमनन करेंगे नहीं कोई संशय नहीं संशय क्या नहीं श्रद्धा से मान लेते हैं हम ब्रह्म है अरे जगत मिथ्या कैसे आगे थोड़े प्रश्न करने पर फिर कुछ नहीं आएगा फिर किस चमत्कार दिखाने वाले उसके पीछे भागेंगे पहले तो निश्चय कर लिया मैं ब्रह्म बहुत लोग इस होता है थोड़े कुछ वेदांत तो चिंतन करके आपने को ब्रह्म मान करे उपदेश करना भी शुरू कर लिया क्योंकि बड़े सरल है सौ मिथ्या है तुम ब्रह्म हो ये निश्चय करना है आज जितने प्रश्न करो सबका उत्तर देखो ये सो छोड़ो ये सौ मिथ्या है तुम ही ब्रह्म निश्चय कर लो जहाँ प्रश्न करो वो मिथ्या है फिर वो भी सव, वो भी समझ लिया उपदेश शुरू कर दिया सब कुछ नहीं छोड़ो सो मिथ्या है मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म वो तो भी समझ समझ करके बिल्कुल और निश्चय नहीं है अब तक कभी कभी सिरे हाथ रखे बोलो तुमको संसार दिखता है बोलो दिखता है <laughs> दो तीन चार पांच बार नहीं गुरुजी नहीं दिखता है बस हो गया तुम्हार में जाओ ये नहीं जब तक नहीं साक्षात्कार होता है ऐसे थोड़े मान करके जिसकी जिज्ञासा नहीं ऐसे भूख नहीं लगती है जिसकी भूख नहीं है क्षुधा नहीं है थोड़े खा लिया और नहीं खाऊंगा भूख नहीं है एक स्थान में भोजन करके आया फिर दूसरे स्थान में निमंत्रण देते चलो दक्षिणा मिल जाएगी चलो बैठ गए खाते समय थोड़ा खा कर और नहीं खाएंगे जितने खिलाएंगे नहीं खाएगा भूख लगेगी तो थोड़े खा करके उठ जाएगा जब तक भोजन पेट भरा नहीं तब तो तक तो क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती है जिज्ञासा ज्ञान तुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा जब तो ज्ञान नहीं हुआ इच्छा समाप्त तो हो जाएगी बुभुक्षा है भुगतम तो इच्छा खाने की इच्छा है बुभुक्षा पानी पीने की इच्छा है पिपासा जब त्रिषानिवृत्ति नहीं होती पिपाशा के पानी पिया नहीं त्रिषानिवृत्ति होगी त्रिषानिवृत्ति नहीं, नहीं।, नहीं होगी हो पानी पीने के लिए मना करेगा इसी प्रकार जिज्ञासा उसका नाम ज्ञान तो इच्छा वो कब तक रहेगी ज्ञान होने तक जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जिज्ञासा निवृत्ति कभी नहीं होती यदि समझ जिज्ञासा निवृत्ति हो गई तो जिज्ञासा उसकी नहीं थी दक्षिणा के लिए चला गया खाने के लिए भूख नहीं थी थोड़ा खा नहीं खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे खाने की इच्छा नहीं थी वो तो दक्षिणा के लिए गया था खाने की इच्छा है तो नहीं खा करके जो कहे मना करें, मना करेगा नहीं भोजन करना है तो जिज्ञासा तो तक नहीं जिज्ञासा नहीं होने के कारण बहुत जिज्ञासा निवृत्ति से तृप्त हो जाते हैं जिज्ञासा हुई नहीं कौतूहल से थोड़ा सुनने सुन लेते चलो इतने को सुनते हम भी थोड़ा सुन लेते गुरु का सुन लिया दो, दो, दो पाँच दिन दो चार महीना अथवा एक दो साल देख लिया हो गया सो गुस्से हो गया जिज्ञासा हो तो ज्ञान तक ही विचार करते रहे तप करते रहे श्रवण मनन निदितस आवृत्ति आवृति रसकृत बार बार तप करीब गुरु उपदेश करते कुछ नहीं तप करो फिर तप करो फिर जाकर पहुँचा कर फिर तप करो तपसा ब्रह्म भी जिज्ञास सच सप ब्रह्मी स तपो ये बार बार तप कहते तप ही सौसे साधन बड़ा साधन है तपक करना पड़ता इसलिए प्रत्येक बार तप तप तप तपक करो तप करो तप करो बार बार तप कहते हैं फिर तप करके निश्चय करके विज्ञान ब्रह्मेदिव्य जानाथ ना मन मनो मनो ब्रह्मेदिव्य जानाथ मन से खलुमा भूतानी जायते मनसा जाता जीवंती मन प्रयत्शती तद्दीजा पुनरव वरुण पितर मुपसार अभी भगव ब्रम्हेति तम होवाच तपसा, तपसा ब्रह्म भी जिज्ञास्व तप ब्रमेति शतपोत्यत शतपस्त मनो ब्रह्मेती मन ही ब्रह्म जान्य मनसो हिम हे खुम भूता है जैये अंतकोग्रह्य मनोदृश्यद मनुग्राह में दृश्य सचराचर मनुष्य भावे द्वैतम ये सारे प्रपंच मन से दिखता है मनुष्य उत्पन्न होता है मन में ही सब ये मन नहीं तो दिखता नहीं मनुष्य भाव द्वैत्तम नहीं मन है तो प्रपंच है मन नहीं तो प्रपंच नहीं सपना भी मनुष्य ही तो सब दिखता है जिस प्रकार सपन दृश्य मनवासना में दिखता है इस प्रकार अभी मनुष्य भिन्न नहीं है मन यदि निवृत्त हो जाए समाधि में रह जाए सुश्रुतिवस्था में सपनावस्था में जागृत प्रपंच नहीं दिखता है तो मन से ही सब उत्पन्न होता है मनो स खब ईमानी बोताने जानते मन, मन, मन जबते तब तो, तो जीवित रहते फिर अंत में मन में लीन हो जाते हैं अभिषमति तद विज्ञाए मन को ब्रह्म समझ लिया पहले अन्न में एकोस प्राण में एक आ गया मन को ब्रह्म समझ लिया जान करके फिर भी मन क्रियावान है सक्रिय है जो क्रियावान है क्रिया जिसमें होती है परिच्छन में ही क्रिया होगी व्यापक में क्रिया नहीं होती मन परिचन और जो परिचन है एकत्र है एकत्र नहीं है मन मेरा उधर चला गया मन मेरा उधर चला गया मन परिचन होने के कारण सर्वत्र रहेगा परिचन तभी है, है सर्वत्र नहीं जो सर्वत्र नहीं है परिच्छन है उमित्याय मिथ्या जड़ है अब ब्रह्म कैसे होगा फिर उसको मन में आए ये तो मान ब्रह्म ने जान करके पुनर्व वर्णम पिता रसार अधि भगव ब्रह्म फिर उपदेश कीजिए फिर उनको उसको पिता ने उपदेश किया तम हवासत वास तपसा ब्रह्म बीजी का संसो तप से ही ब्रह्म जानने की इच्छा करो तपो ब्रह्मेदी तप ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन है फिर तप करो और तप करो और विचार करो ये इसका अभिप्राय विचार और ही करो तपसा ब्रह्म तपो ब्रह्मेदी सतपोतप्यत फिर तप किया पिता प्य तपकर्के विज्ञान ब्रम्हेती व्यजा विज्ञा देंवेमा भूता जायते विज्ञान जाता जीवंती विज्ञान प्रयत्शंती तद्दीजा पुनरिव वर्णम पितर मुपसार अभगो ब्रम्हेति तम उवाच तपसा ब्रह्म विज्ञाससस्व तप ब्रम्हेति शतप तप्यत शतपस्त विज्ञान ब्रह्म निश्चय मन है विज्ञान क्या अध्ययन है बुद्धि विज्ञान है महत्त्व को भी लिया समष्टि विज्ञानाध्य व खल इमानी भूतानी जाएं विज्ञान से ही बुद्धि से ही ये सब भूतों की उत्पत्ति होती है विज्ञान जाता नहीं जीवंती जीवित रहते हैं अंत में ज्ञान में लीन हो जाते हैं वो ज्ञान रूप हो जाता है विज्ञान रूप है उसको जान करके फिर वरुण पितर के पास गया ये विज्ञान जो उत्पत्ति नाश वाला विज्ञान है ये बुद्धि है इसको बौद्ध लोग विज्ञान को, को मान लेते आ उससे उस अत्रित तो कुछ नहीं ज्ञान ही ज्ञान से सब ज्ञान से तो कुछ नहीं है वेदांत में भी कहते भी ज्ञान से कुछ नहीं किंतु वो ज्ञान है नित्य ब्रह्म ज्ञान अरे बाकी जितने प्रपंच वो ज्ञान में अध्यस्त स्थिर वस्तु ज्ञान है वो लोग तो क्षण मानते हैं ज्ञान ये बुद्धि से ही सब निश्चय होता है बुद्धि है तो जगत है किंतु वो भी परिचय न है वह उत्पत्ति नाश वाला है ये ब्रह्म नहीं होगा फिर जानकर समझ करके विज्ञान को ब्रह्म समझ करके पुनरेव ब्रह्म पितरम ये नहीं हो सकता है मान करके फिर पिता के पास गया अधि भगव ब्रह्मी फिर ब्रह्मोपदेश कीजिए तम हो वहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञा तपो ब्रह्म तप ब्रह्म जाने की इच्छा करो तप ही साधन है तप ब्रह्मी यही अन्य व्यतर के चिंतन करते जाओ लक्ष्यार्थ निश्चय हो शुद्ध स्वरूप अन्य व्यतरे करके जो सर्वत्र नहीं सर्वदा नहीं वो आत्मा नहीं यही तप करना है जो सर्वत्र नहीं है सर्वता सर्वदा नहीं वो आत्मा नहीं आत्मा वही जो सर्वत्र हो सर्वदा हो यदा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा भागवत में यही करना है भागवत का तात्पर्य इसी चार श्लोक में आया चतुर्थलोक भागवत और लोग नहीं समझ करके नाचना गाना कूदना ही करते हैं नचते हैं चार श्लोक में पूरा सार कहा गया यह तत्व है यथा सर्वत्र सर्वदा ये मंत्र लेकर के विचार करना है यही तप करना बार बार जो कवि है कवि नहीं है आत्मा नहीं बार बार चिंता ना करूँ एक देश में एक देश नहीं है वो नहीं कोई कहेगा भगवान की मूर्ति तो परिचय है तो परिचन्न है मूर्ति आत्मा नहीं भगवान मूर्ति नहीं है मूर्ति तो एक प्रतीक बना करके मन लगाने के लिए करते हैं और कभी भगवान मूर्ति में उस रूप से प्रकट भी हो सकते हैं हम चाहते हैं किन् इतने मात्र भगवान नहीं है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म सूत्र में आता है प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे नहीं कि ब्रह्म को इतने परिच्छन मानना नहीं परिचिन रूप से प्रतीक है उसमें ब्रह्म व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे व्यापक जो सर्वत्र है वह भी है किंतु व्यापक ब्रह्म के मूर्ति रूप से छोटा रूप से परिचय माना नहीं प्रतीक में ब्रह्म की उपासना करे किंतु पर ब्रह्म दृष्टि करके व्यापक ब्रह्म इसलिए यक्षा सर्वत्र सर्वदा जो सर्वदा नहीं वो परमात्मा वास्तव नहीं ठीक है मूर्ति प्रतीक में हम ध्यान उपासना करते हैं उपासना करने से ईश्वर तृप्त होते है ग्रहण करते पूजा वो सब ठीक है किन्तु ये नहीं कि इतने ही परमात्मा ऐसा नहीं इसलिए बार बार इसे विचार करना यथा सर्वत्र सर्वदा और ना अभाव विद्यतः सतह सत्य का अभाव नहीं होता भगवान गीता में कहा है जिसका अभाव होता है वो सत्य नहीं है तो बिल्कुल जो जिसका कभी अभाव हुआ कहीं भी अभाव हो गया और सत्य नहीं वास्तव नहीं है वास्तव तत्व को जानने के लिए प्रयास करना इसलिए नहीं कि भगवान की भक्ति कम हो जाएगी डरना ऐसा नहीं किसी देवते को डरा देंगे तो भगवान को तुम कहते परिचय अरे भगवान को हम नहीं कहते मूर्ति परिचन है मूर्ति पत्थर से बनाया लोहा से बनाया, पत्थर से बना सोना से बनाओ पारद्य से बनाओ नहीं, परमात्मा व्यापक है हम मूर्ति में भी है हम नहीं कहते मूर्ति में नहीं मूर्ति में है मूर्ति में पूजा किया करते हैं पूजा करने से फल मिलेगा तो ठीक है परमात्मा अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जहाँ कहाँ हम पूजा करते तो परमात्मा ग्रहण करते वो ठीक है किन्तु परमात्मा इतने मात्र ऐसा नहीं है सर्वव्यापक ऐसे माने से भक्ति कम हो जाएगी और परमात्मा नाराज हो जाएगी कोई गलत रूप समझ करके कोई चिंता न करता है बद्रीनाथ का मुकुट समझेंगे तो बद्रीनाथ खुश है और बद्रीनाथ स्वरूप दर्शन करके प्रणाम करें तो खुश नहीं होंगे वास्तव स्वरूप जानना ये बड़ी भक्ति है जब तक तो वास्तव स्वरूप नहीं जानते भक्ति नहीं है भक्ति करने पर शुद्ध वैराग्य होता है और परमात्मा का स्वरूप जानने की इच्छा है वास्तव क्या है जानने की इच्छा है तो इस तब तक तप करते ही रहना है फिर तप क्या जानकर गंत में बार बार गुरु के पास जाता है गुरु अज्ञात देते तप करो फिर तप करता है फिर जाता है फिर जाता है ऐसे इंद्र बार बार गया वापस आया फिर गया फिर वापस आया जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक वही करते रहना आनंद ब्रह्मे दिव्य जानाथ आनन्दा माने भूता जायनते आनंदेन जाता जीवंती आनंद प्रयसती से सार्गवी वारुणे विद्या परमे व्योह प्रतिष्ठिता स एवं वेद प्रतिष्ठती अन्नवान्नादति महान भवती प्रजा पशु वर्चे न महान की आनंद ब्रह्म ब्रह्मत आनंद ब्रह्म तपस्य तो अंत तो कौन शुद्ध होता है तो एक एक कुश एक एक उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, अंदर ब्रह्म लक्षण घटाता है फिर अंदर अंदर प्रविष्ट होकर के अंत में आनंद ब्रह्म समझ लिया आनंद ब्रह्म फिर आनंद में ब्रह्म नहीं उसका अधिष्ठान ब्रह्म ऐसे क्रम से ज्ञान होगा क्योंकि आनंद से ही खलुमानी भूतानी जाए थे आनंद से उत्पन्न होते आनंद से जीव जात उत्पन्न होकर जीवित रहते फिर आनंद में लीन हो जाते आनंद रूप हो जाते हैं तो आनंदमय कस भी ब्रह्म नहीं आनंद में आनंदमय कस कहते समय पहला आया था ब्रह्म पुछम प्रतिष्ठा ऐसे जा करके एक एक करके निषेध करके जो परिचन व्रह्म नहीं जो परिचि ब्रह्म नहीं उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर जो दृश्य ज्ञ वो ब्रह्म नहीं है जिसको हम जानते हैं वो मिथ्या है जैसे स्वप्न प्रपंच को हम देखते हैं मिथ्या है इस प्रकार जिस जिस को हम जानते हैं किसी प्रकार आप जानते हो वो मिथ्या है दीर्घ रूप चेतना जो ज्ञान का विषय नहीं है वही पारमार्थिक आपका स्वरूप है और जो ज्ञय पदार्थ आपसे भिन्न है वो मिथ्या है अंत में शुद्ध जो विज्ञान आनंद ब्रह्म एक आनंद रूप घन चैतन्य ब्रह्म है उसको जानले से ही तृप्त हो जाता है सही सा भार्गवी वारुणी विद्या सा ऐसा विद्या भृगु ने कहे कही इसलिए भार्गवी वरुण ने प्राप्त की इसलिए वारुणी हुई विद्या है परमेव्यमन प्रतिष्ठिता परम आकाश में हृदयाकाश में हृदय आकाश में बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित है सारा ब्रह्मांड में स्थित है वही उपलब्धि होती है स एवं वेद प्रतिष्ठती इस प्रकार जो उसको जानता है ब्रह्म को प्रतिष्ठित होता है अन्नवान अन्नाद भगवती अन्न वाला होता है अन्नाद अन्न को खाने वाला होता है अन्नवान कौन नहीं थोड़े बहुत है ही जो मांग कर खाता है उसके भी पास थोड़ा तन्न आता है अन्नम अन्नम अस्यास्थिति अन्नवान तो बाहुल्य अर्थ में बहुत अन्न वाला होता है अन्नवान धनी धनम अस्यास्थिति धनी दस रुपया उनसे धनी है ना नहीं या दस करोड़ होने पर धनी दस रुपया भी धन नहीं क्या? इसे बहुत धन होने धनी है नहीं तो सामान्य धन तो सबके पास है इसलिए अन्नवान कहा था प्रभु अन्नवान बहुत अन्न वाला होता है बहुत अन्न जिसके पास होए, सैम तो खाएगा दूसरे को दे सकता है यही अन्नवान है दूसरे को देने के लिए अपने पेट भरने के लिए खाता है तो अन्नवान नहीं है धनी उसको नहीं कहते अपने घर मकान बनाए का बेटा वो धनी नहीं वो धन से क्या मतलब किसको धन्य उसका है जिस धन से अन्य का भी उपकार हो धनवान और अन्नाद अन्नम अतीत अन्नाद खाने वाला सब तो खाते हैं पेट खराब कुछ हो तो थोड़े तो कुछ खाता है रोटी बिस्कुट एक टुकड़ा पशु पक्षी भी खाते हैं तो अन्नाद का अर्थ अग्नि जो बहुत खाकर के पचा लेता है बहुत खाकर कर पचा तो अन्नाद होता है कोई कोई लोग नहीं खा पाते तो कोई अधिक खाता है तो उसको देख हंसते अथवा निंदा करते तो पापी नहीं खा पाते कोई खाता है तो उसका पुण्य का फल है उसको प्रशंसा करो खिलाने वाले प्रशंसा खुश होते कोई खाता है तो खिलाना चाहते हैं और खिलाने वाले कोई यदि कोई नहीं खाएगा तो बड़े दुखी हो जाते हैं बड़े परिश्रम कर बनाए अरे नहीं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे दुखी हो जाते हैं जो खाएगा उसको खिलाते खाना चाहिए जो कोई खाता है खुश होना चाहिए ये पुण्य का फल है खाता है खिलाओ नहीं खा पाते समझो आपने पहले किसी खिलाया नहीं इसे नहीं खा पाते अभी खिलाओ खिलाना चाहिए ये बहुत दीप्त अग्नि जितने खा कर कोई पचा लेता है तो पे पुण्य का फल है ये कहा गया उसका फल है इसे जो उपासना करता है अन्नाद अन्नम अतीत अन्नाद अ थोड़ा कुछ खाया तीन दिन तो दो दिन भूखा है दौड़ा थोड़े खा करके ये अन्नाद थोड़ी हुआ खाया खा करके पचन कर लिया फिर खाया फिर खाया पचन हो गया दूसरे दिन खाया पेट भर खाया फिर पानी में पचन हो गया दीप्त दीप्त अग्नि रस्य अग्नि प्रज्ज्वलित तो खाने पर पचा पचा लेते खा करके अनाद भगवती अर्थात ये समझना अधिक खाकर कोई पचा लेता है तो ये पुण्य का फल इसलिए अपने में नहीं तो अपने को काम देखो दूसरे के दोष नहीं तो कुछ लोग देखते बहुत खाता है बहुत खाता है तो क्या हो गया खाकर पचा लेता है तुम्हारे पास सामर्थ्य तो खाओ नहीं खा पाते तो खिलाओ खिलाना भी नहीं खाना भी नहीं कोई खाता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ अन्नाद भगवती महान भगवती महान होता है प्रजया पशु भी ब्रह्मवर्च प्रजा से पशु से ब्रह्मवर्चस प्रजापुत्रादि से पशु से युक्त होता है और ब्रह्मवर्चस ब्रह्मवर्चस होता है आदि ज्ञान केमित तेज है ये ब्रह्मवर्चस समदम दम इंद्रिय दमन करे अंतकन शांत तो हो ज्ञान प्राप्त करे शास्त्र चिंतन करे तन निमित्त के तेज है वो तेज है ब्रह्मवर्चस ये नहीं कि बिल्कुल गुरा हो गया तो ये तेज है शरीर रूप का नहीं ब्याज जी बहुत गोरा गोरा नहीं थे ये नहीं कि गोरा हो गया सुंदर हो गया मोटा हो गया ये सब को नहीं है ये तेज ज्ञान आदि निमित्त तेज है अपने आप देखो जब आप कुछ साधन भजन करते हो सत्यो गुण है अपने आप मन में प्रसन्नता है और जो नहीं उठता है स्नान नहीं करता है धैर्य में उठता है कोई कुछ कहे अथवा नहीं कि अपने आप चोर जैसे रहता है होता है नहीं ये साधुओं को भी देखा जाता है देखने से पता चलता है कभी जब थोड़ा प्रातः काल उठ के आरती में आया साधना भोजन किया थोड़ा बड़ा खुशी। है एक ब्रह्मचारी था वो थोड़ा कुछ पढ़ने लगा फिर भोजन डट करके आज में पेट भर के खाया क्यों कुछ थोड़ा अध्ययन किया इतने दिन तक तो अध्ययन नहीं करता था सुता रहता था अभी सुबह शाम स्नान करके उठ करके जप भी किया अभी थोड़ा अध्ययन किया बड़ा खुश बड़ा प्रसन्न भोजन करते समय उसको शर्म नहीं लगता था अन्य समय में भोजन करते समय देखता है कोई मेरे ऊपर देखता है मैं आज देर में स्नान किया आरती में नहीं आया था कि रोटी बहुत खा रहा हूं ये मुझे देख रहा है <laughs> अपना आप अप दुखी हो रहा है <clears throat> ये से तेज है जो सदाचारी है सदगुण संपन्न है सन्मार्ग में चलता है अपने आप अप उसमें तेज होता है बल प्राप्त करता है साहस होता है और एक, एक उत्साह होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ थोड़े कुछ करने पर एक पद आगे बढ़ो तो उत्साह होता है जो कुछ नहीं कर पाता नीचे नीचे गिरता है तमोगुण उसको दबा देता है तमोगुण से दबता है रजोगुण से दब जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा सत्योगुण बढ़ता है तमोगुण रजोगुण कम होता है तो सत्योगुण से सुख शांति मिलती है प्रसन्नता है उत्साह थोड़े एक पद आगे गया आगे आगे गया तो फिर साहस होता है हम जा सकते जा सकते हैं कोई एकादशी करने के डरते हैं एक बार एकादशी करके निर्जल रह गया भोजन नहीं कर रह गया तो फिर पंद्रह दिन के बाद जब देखता है एक दिन तो कर दिया पंद्रह दिन गाते हैं ऐसे कर सकते हैं फिर उसका मन होता है सारा जीवन तो हम कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते कोई डर करके पूरा बोलेना है हमारा पेट खराब है पे, हमारा स्वास्थ्य खराब है डॉक्टर ने मना क्या ऐसा नहीं खाना ऐसा नहीं खाना डॉक्टर पर दोष देंगे स्वास्थ्य का दोष कहेंगे एकादशी डरेंगे वो कुछ नहीं करने पर एक दिन करने पर यदि कर लिया एक दिन तो साहस होता है क्यों नहीं कर सकते इसी प्रकार जब आगे कुछ बढ़ते कुछ त्याग करते हैं तो देखते उसके बिना चलता है तो अभी चलता है आगे क्यों नहीं चलेगा ऐसे साहस होता है इसलिए आगे आगे बढ़ने पर उत्साह बढ़ता है ये सब त्याग करने पर तो ये जो तेज है ये तेज चाहिए और कृति है किर्ति का सदाचार निमित्त कृति कोई धन कमाया कथा करके सब लोग को देखने लगे चित्र देखने लगे अथवा ये कीर्ति नहीं सदाचार होने के कारण कीर्ति सदाचार होने से साधु लोगों के द्वारा सामान्य लोग तो प्रशंसा करेंगे अच्छा नाचने वाले अब कोई आ जाते हैं तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ये जो चलचित्र में नाचने कूदने वाले कहीं आ जाए ये भगवान के पास इतने नहीं जाएंगे उनके पास इतने इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली बम यहाँ कोई आ जाए पूरा इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली से भी लोग आ जाएंगे देखने के लिए उस सिनेमा में जो नाचने कूदने वाले तो ये कुछ नहीं है सदाचार्य के कान ही जिसको साधु पुरुष महापुरुष ही अच्छा कहते हैं वही वास्तव आशा है बास तो साधारण सामान्य चोर बड़े चोरों को अच्छा कहे वो अच्छा नहीं है अच्छा कहेंगे साधु पुरुष और सदाचार के कान ही महान होता है कीर्ति वही महान है और जिज्ञासु के लिए यही है अच्छा त्याग वैराग्य सहनशील है अपने साधन में तत्पर है वो होता है महान ये महान है जिस अभाव जिस स्वरूप में है जो कर्तव्य ठीक कर्तव्य करके चलता है तो महान होता है सामान्य साधक में भी सब लोग उसको अच्छा ही कहते हैं जो कुछ नहीं अपने कर्तव्य करता है तत्पर है प्रमाद नहीं करता है सब लोग अच्छा ही कहते हैं अच्छा ही कोई व्यक्ति किसी का भी राग देश झगड़ा नहीं करता है अपने साधन करता है वजन करता है कम व्यवहार करता है वार्तालाप नियम पालन करता है सब लोग आशा ही कहते हैं तो ये महान कीर्ति से होता है ये होता है सप्तुण तो बढ़ने पर ज्ञान होने पर वस्तु तो, तो ही महान होता है अन्नम न निंदा तद व्रतम वाचो व प्राणो वा अन्न, अन्न शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठित शरीर प्राण प्रतिष्ठिता तदेतद प्रतिष्ठित स एतद अन्न मन में प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठति अन्न वन्नाद भवती महान भवती प्रजया पशुर्ब्रह्मसे नहान महान अन्न न निंदा अन्न हो गया ब्रह्म प्राप्ति का द्वार उसे क्रम से धीरे धीरे विचार करते हैं तो उसकी निंदा नहीं करें अन्न ब्रह्म इस प्र ज्ञान पहलवा गुरु की जैसे निंदा नहीं करते अन्न की निंदा नहीं करें अन्न जो कुछ प्राप्त हो गया अन्न न निंदा तो क्या नहीं, नहीं। शास्त्र विरुद्ध अन्न की निंदा नहीं करी अर्थ नहीं शास्त्र निषिद्ध जो अन्न के नहीं ग्रहण नहीं करे यदि कोई प्याज रसम मिल गया जो साधुओं को नहीं खाते वो नहीं खाने किंतु जो अनिश्चिद है शुद्ध है वो थोड़ा मिल गया कम मिले कम है अथवा अच्छा नहीं है ऐसा निंदा नहीं करे जो प्राप्त होता है प्रारद्ध से प्राप्त होता है उसको ग्रहण करें प्रसन्न होकर के यदृशयाचो उपन्नम अद्याश्रेष्ठम उतावरम जो प्राप्त हुआ अच्छा हो उत्कृष्ट हो निकृष्ट हो उसको प्रसन्न होकर सेवन करे ये अच्छा भोजन है ये थोड़ा कम है कोई कोई तो कहे जो मिर्ची मसला नहीं हो गया तो बल कर गया बस बोले ये तो गो गाय को खिलाओ क्योंकि मिर्ची मसाला नहीं हो तो मनुष्य क्या खाएगा मिर्ची मसाला खाते नहीं खाद्य खाया जाता है मिर्ची मसाला तेल खाद्य नहीं है खाद्य है दिखना तो थोड़ा कहते लाल नहीं दिखता है तो क्या खाएंगे इस चटापट ऐसा नहीं तो जो कुछ प्राप्त होता है अन्न उसको इसकी निंदा नहीं करें अन्न ब्रह्म निंदा करना है ये लक्ष्मी की निंदा होती है अन्न की निंदा नहीं करे जो निंदा करते अन्न ग्रहण नहीं करते वो अस्वस्थ होते हैं स्वस्थ नहीं होते जो जो मिलता है प्रसन्न वगैरह खाता है वो स्वस्थ रहते हैं प्रसन्न भी होता है प्रसन्न रहते हैं उसके उसका व्रत है ऐसे संकल्प करे कि ऐसे तो अन्न ऐसी ब्रह्म के लिए व्रत कहते अन्न की स्तुति के लिए ये अन्न है ब्रह्म उपलब्धि का साधन है इसलिए अन्न की निंदा नहीं करी प्राण वही अन्नम प्राण अन्न हो गया शरीर के अंदर प्राण है इसलिए शरीर अन्न का सेवन भोजन करते शरीर के अंदर अन्न आ जाता है अंदर हो गया अन्न बाहर है अत्ता प्राण अन्न हुआ क्योंकि शरीर में प्राण रहता है प्राण अन्न हो गया शरीर हो गया अन्नाद क्योंकि शरीर के अंदर प्राण है तो जो बाहर है शरीर हो गया अन्नाद भोक्ता और प्राण हो गया अन्न इसी प्रकार प्राणी शरीर में प्राण के निमित्त शरीर रहता है प्राण शरीर प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित हो गया शरीर हो गया अन्न प्राण हो गया अन्नाद पहले क्या था प्राण अन्न शरीर अनाद क्योंकि शरीर के अंदर प्राण रहता है अभी प्राणी के निमित्त शरीर स्थित होता है इस शरीर हो गया आश्रित अन्न और प्राण हो गया अनाद शरीर प्राण प्रतिष्ठित शरीर में प्राण प्रतिष्ठित प्राण में शरीर प्रतिष्ठित तो हुआ शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हुआ तो अन्न कौन होगा प्राण प्राण है शरीर में प्रतिष्ठित अनाद कौन है देखो शरीर में प्राण प्रतिष्ठित अन्न कौन हुआ प्राण प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम अन्नाद कौन है प्राण है प्राणे शरीर प्रतिष्ठितम अन्नाद हो गया प्राण और अन्न कौन होगा शरीर शरीरे प्राण प्रतिष्ठित अन्नाद कौन है शरीर है अनाद समझ कर कहो प्राणे में शरीर प्रतिष्ठित है जो प्रतिष्ठित हो गया अन्न आश्रय हो गया प्राण आश्रय होता अन्नाद प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम आश्रय कौन हुआ आश्रय हो गया प्राण प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम प्राण में शरीर प्राण के निमित्त शरीर रहा प्राण हो गया अन्नाद शरीर हो गया अन्न दूसरे देखो शरीर प्राण प्रतिष्ठित शरीर में भी प्राण रहता है तो आश्रय कौन हो गया तो अन्नाद कौन होगा शरीर अन्न कौन हुआ प्राण पहले अन्न कौन हुआ था शरीर और अन्नाद कौन हुआ था अभी अच्छा अन्न कौन हुआ प्राण अच्छा। हुआ ये दो ही है। सामने देखो प्राण में शरीर शरीर में प्राण प्राण अन्नादे तो शरीर अन्न शरीर अन्नादे तो प्राण अन्न तदे अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम ये अन्न परस्पर अन्न हो गया अन्न अन्य में प्रतिष्ठितम प्राण भी अन्न है शरीर भी अन्न है प्राणी भी अनाद है शरीर भी अनाद है अन्नम अन्न प्रतिष्ठितम शरीर प्राण में प्राण शर में सद अन्नम अन्न प्रतिष्ठितम वेद अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है ऐसा जो जानता है प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा होता है प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है इसे जानने वाला परस्पर प्रतिष्ठा है परस्पर जिसकी प्रतिष्ठा है दोनों परस्पर प्राण और शर्र ऐसे जानने वाला प्रतिष्ठति प्रतिष्ठती कैसे अन्नवान अन्नाद रूप से प्रतिष्ठित तो होता है अन्नवाला होता है दीप्ताग्नि होता है प्रतितिष्ठति का अर्थ कहते अन्नवान अन्नाद भवती प्रभु तो अन्नवाला होता है बहुत धन अन्न उसके पास होता है बहुत को खिला सकता है तो अन्नवान भवती और अन्नाद ये भोजन करके पहुँचा सकता है दीप्त प्रज्वलित बहुत खास है भुक्ता होता है महान भवती महान सदाचार्य के कारण सुबह आचार से महान होता है और प्रजया पशु भी ब्रह्मव्रच सेना प्रजा से पुत्र आदि से शिष्यदि से पशुओं से और ब्रह्मव्रच सेना ब्रह्मव्रचस से हो गया तेज आदि साधन से युक्त होने से तेज होता है ब्रह्मव्रज सेना होती है समदम ज्ञान आदि के कारण तेज से युक्त होता है महान कीर्त्या कीर्ति ख्याति से महान कीर्त्य है जब पहले तो महान सामान्य महान है यहाँ से महान सदाचार शुभ आचार्य के कारण सदाचार से महान होता है जो क्रोध और कह के दूसरे को साथ झगड़ा करता है लोग उसकी स्तुतिका कर, अच्छा कहते हैं झगड़ा करने वाले कहते इसको भगा हुई झगड़ा करता है सबके साथ झगड़ा करने वाले नहीं रह पाता है और जो किसी से कभी झगड़ा नहीं करता है कोई कुछ कहने पर शहन कर लेता है लोग उसको क्या कहते बहुत अच्छा शांत बहुत अच्छा प्रसन्न होते हैं अच्छा जो होता है अच्छा सबको अच्छा लगता है अपने स्वयं दुष्ट हो तो भी कोई चीज सहन करता है कभी समय आता है वो दुष्ट व्यक्ति भी उसको मानता है दुष्ट व्यक्ति कभी कुछ बोल दे क्रोध से कुछ कह देता है किंतु कोई व्यक्ति सहन कर लेता है बहुत क्रोध करके बोलने के बाद स्वयं अनुभव करता है स्वयं पश्चाताप करता है इतने बारे में इसको कहता है कभी भी कुछ नहीं कहता है तो फिर उसको उसका सम्मान करता है ऐसे एक महात्मा का अनुभव है हमने अनुभव किया है जीवन बहुत दुष्ट है जब थोड़ी थी बात पर कहेगा ऐसे कहने वाले को तो हाथ पर काट कर गंगा जी फेंक देते हैं उसे शब्द निकला के तेस शब्द कोई कुछ कह दिया ऐसे कहने वाले को तो हाथ पर काट कर गंगा जी में फेंक दिया जाता है बस कुछ नहीं करना बोलेगा और कोई ऐसा कोई कहेगा उसका जीवा को खींच कर बाहर खींच लेंगे मैं क्या जीवा को कैसे खींचोगे जीवा तो पकड़ना मुश्किल है <laughs> वो वानी केवल बोलने का है ऐसे को कोई कहता है तो जीव को खींच लो मैं किसी का जीवा को भी खिंचा है किसका जीव पकड़ा है क्यों बोलते हो और कुछ नहीं उसका अर्थ कुछ नहीं जब निकलेगा शब्द शब्द तो वही उसकी भाषा ऐसे किंतु वही इतने मानता था अपने गुरुजी जी से अधिक मानता था ऐसे यही महात्मा था मान जानते हैं ब्रह्मान मर गया दुष्ट था किंतु तो ऐसे ऐसे करके फिर भी कुछ जब होता है तो कभी मानना पड़ता है कब सब ऐसे वचन कहता है कहता है जी किंतु वो भी मानता है समझता है कि स्वयं अपने जानता है मैं कैसे कहता हूँ और कैसे सहन करना वाला कौन है फिर जो सहन करता है उसको ही सम्मान करता है इसलिए ये सद्गुण सदाचार से बड़े होते महान होता है क्रोध करने वाले भी मानता है झूठ बोलने वाले भी सत्य बोलने वाले की स्तुति करता है तो क्रोध करने वाले भी शांति व्यक्ति की स्तुति करता है शांत व्यती क्रोधि की स्तुति नहीं करेगा किंतु क्रोधि भी कभी शांत व्यक्ति स्तुति करता है यही महत्ता है महान अपने धर्म पालन करे सदाचार यही महान होता है कीर्ति से